श्री गर्ग संहिता गोलोखंड ग्यारहवा अध्याय भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश देवताओं द्वारा उनका स्तमन आविर्भावकाल अवतार विग्रह की झाकी वसुदेव देवकी कृत भगवत स्तमन भगवान द्वारा उनके पूर्वजन्म के वृत्तांत वर्णन पूर्वक अपने नंद भवन में पहुँचाने का आदेश कंस द्वारा नंदकन्या योग माया से कृष्ण के प्रागट्य की बात जानकर पश्चातापूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना क्षमा मांगना और दैत्यों को बाल वध का आदेश देना श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर तदनंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्घाटित हो उठे मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हो फिर सबको उभय सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से धमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला यह मेरा प्राणहंता आ गया क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्वी नहीं थी इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा जो कहकर वह भय से विवल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्ही को देखने लगा अहो दृढ़तापूर्वक वैर बन जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मदादि अर्थात नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले जाग्रत स्वप्न तो आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब और विचरते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब और फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा साधर नमस्कार है बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ या काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं जिन परमेश्वर के अंशावतार बतार, बतार, आवेशा आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं उन्हें पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं प्रभो अतीत वर्तमान और अनागत भविष्य मनवंतरों युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजापुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं अब इस परिपूर्णतम अंश अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल अर्थात कल्याण का प्रसार करेंगे आनंदकंद देव की नंदन आपके जो चरण रज विशुद्ध अंतकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणार विंदों के मकरंद एवं पराग को हम साढ़ाग फिर पर धारण करें यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमणीय रूप से आप सुशोभित होंगे आपका रूप कोटि सत्काम देवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे सर्वोत्कृष्ण धर्मधन के धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं यज्जागरादीसुभवेशु पर हेतु हेतु सुतरती गुणाश्रिएण तुम महदींद्रियेवघा तस्वीत विस्फुंगा नैव प्रभुर बली बली मशब करोति तद्रह्मशात शुद्ध परा परतर शरण गता स्म अंसाश कांसकलावतार रवनिंद आवेशपूर्णसहित पर्गादय किल भमे कृष्ण पूर्णात्म तो पिपूर्णतम लता मन्वंतरेशु चयुगेशुतागतेषु कलु चांसुकया शबूर्बिभर्ती अद धाम परिपूर्णतम तनौषी धर्मं विधाय भुमि मंगलम तनोसी यदुर्लभम विसद योगे भीरप्य गम्य गम्य द्रवद्धीरमलाशयभक्तिग्य आनंद आनंदकंदचरतस्तव मंदयाल पादरजोधन दधा पर्व तथा कमनीय वपुस्म तां च गोलोकधाम धाम धनद्युतिदधाधन राधापतिम धरमधुर्यधनम दधानम उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्रीहरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए मिथिला सम्राट बहुलास्व तदनंतर जब श्रीहरि के प्रागट्य का समय आया आकाश स्वच्छ हो गया दशो दिशाएं निर्मल हो गई तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे भूमंडल में प्रसन्नता छा गई नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए सब और सहसत्र कमल खिल उठे वायु के स्पर्श से उनके सुगंधयुक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गाँव में सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए देवताओं की ध्वधुआ बज उठी साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो गई महाराज जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे देवता लोक स्त्रोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधरिया आनंद मग्न होकर नाचने लगी मुख्य मुख्य देवता पारिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृक्ष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जबकि जगत में अंधकार छा रहा था वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात हरि प्रकट हुए ठीक उसी तरह जैसे अरणिका काष्ट में अग्नि का आविर्भाव होता है कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार वक्त पर शोभा प्रभा समर्पित सुंदर कौस्तुभमढ़ी तथा रत्नों की माला चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे मस्तक पर किरणी तथा कानों में कुंडल युगल बालरवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकड़ हिल रहे थे कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी उसकी प्रभा विद्युत के समान सब और व्याप्त हो रही थी कंठ देश में ही कमलों की माला शोभा पाती थी जिसके ऊपर मधु मधुकर मंडरा रहे थे उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था वह नूतन तपाए हुए जाम्बू नद अर्थात सुवर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था श्याम सुंदर विग्रह पर शोभित वह पीताम्बर विद्युत विलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था मुख के ऊपर सिरोदेश में काले काले घुंघराले के शोभा पाते थे मुख चंद्र की चंचल रश्मियाँ वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी वह परम सुंदर शुभद्रनंद प्रफुल्ल इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था वे परिपूर्णतम परात पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे स्फुद्छ विचित्र हरिणस्तुरत्न हरिण परीधिदुति पुराद धृतबालाकीटकुंडलम चलदुतविकण चल दुर्ज गुणमेखलाचि मधुभद्वनिपद्म नवजाबुनद दिव्यवास दिव्यसौम चलनीलालक बृंदभृमुखम चलद सुतमोहर पर शुभम सुंदरमुजक्षण कृतपत्र विचित्रंडनम सतत परिपूर्णतमं मोहनमूतम परात् कलवेणुध्वनिवाद्यपर ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदकुल तिलक वसदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को एक लाख गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया सोतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया इससे वसदेव जी का सारा भय जाता रहा वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंतरहित श्रीहरि को प्रणाम करके स्त्रोतों द्वारा उनका स्तवन करने लगे श्री वजदेव जी बोले भगवान जो एकमात्र अद्वितीय हैं वे ही पर्रम परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं आप ही संहारक आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं हे आदिदेव हे त्रिभुवनपते परमात्मन जैसे स्फटिक बढ़ी औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं आप ही पृथ्वी की भांति समस्त जगत के आधार हैं सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बच्छों के पालक हैं और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में उत्तीर्ण हुए हैं इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं भुवन पापी कंस से मुझे बचाइए श्रीवासुदेवाच एक यकृतिगुणरनेक हर्ता जनकता देहवर्णः तस्मै स्व दिर्लिप्त स्फटिकवाद्य देशवर्ण तस्मी श्रीभुवन पते नीततु नलवास्थो बहिरपचाबर यहा आधार आधारोधरिवास्यसाक्षी तस्म तेनम सर्वो नभस्वान् भूभारोद्भहरणावत गोदेविजनिजबत्ल पालकोसी गेहे मे भूपुरशोत्तमोत्तमस्व कंसा भुवन पते प्रपाही पापा श्री नारद जी कहते हैं मिथिला पतेह सर्वदेवता स्वरूपणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोलीं देवकी ने कहा हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हे परमेश्वर हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा हे आदिदेव हे पूर्णरोप्वर हे परिपूर्णतम परमेश्वर हे प्रभो आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए हे कृष्ण हे विगणितांडपते परेश गोलोक धाम धूषण ध्वज आधिदेव पूर्णेश पूर्ण परिपूर्णतम प्रभो मम पाही पाहि परमेश्वर कंस पापा श्री नारद जी कहते हैं राजन पिता माता की ओर से किया गया वह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देव की तथा वजदेव जी से बोले श्री भगवान ने कहा सर्वसृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रसन्नी थी और आप प्रजापति सुतपा आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी के आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला आप लोग कोई उत्तम वर मांग ले मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले प्रभो हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो उस समय तथास्थ कहकर जब मैं चला गया तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्रजापति हुए संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं यह विचार कर मैं स्वयं ही परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ उस समय भूतल पर मैं गर्भ नाम से विख्यात हुआ फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं पराग पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूं पिताजी अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दें ऐसे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा नंद राय की पुत्री को यहां ले आकर आप सुखी होइएगा श्री नारद जी कहते हैं राजन जो कर भगवान वहां मौन हो उन दोनों के देखते देखते, देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बालक रूप हो पृथ्वी पर पड़ गए जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो शिशु को पालने में सुलाकर जो ही वसुदेव जी ले जाने को हुए तो ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए पहरेदार भी नींद लेने लगे सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए साकल और अर्घलाए फूट फूट गई श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाशेष नाग अपने फनों से छत्र छाया करके घिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊँची लहरें उठती और भंवरे पड़ रही थी वे सिंह और सर्फादी जंतुओं को भी बहा लिए जाती थी किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कलिंदनंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया नंद जी का सारा ब्रज गाढ़ी नींद में सो रहा था वहाँ पहुँच कर जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की सयाह पर शीघ्र चुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वजदेव जी पुनः अपने घर लौट आए वे यमुना जी को पार करके पूर्वत अपने घर में स्थित हो गए उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्री या पुत्री हुई है वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी इधर बालक के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्मने की सूचना दी यह समाचार कांड में पढ़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सुतिका गृह में जा पहुँचा उस समय सती साधवी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली देवकी ने कहा भैया आप दिन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं मैं आपकी बहन हूँ तथापि कारागर में डाल दी गई हूँ मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं मैं वह अभागनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है एकमात्र यह बेटी बची है इसे मुझे भीख में दे दीजिए यह स्त्री है इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है कल्याणकारी भाई इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए यही आपके योग्य कार्य होगा श्री नारद जी कहते हैं राजन देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की वह बहुत रोई गिड़गिड़ाई तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट उसकी गोद से वह कन्या छीन ली वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था सदा कुसंग में रहने के के कारण उसका जीवन पाप हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंसा थी कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई सहस्त्र अस्त्रों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी वहाँ चब डुलाए जा रहे थे उस शुभ्र रथ पर बैठकर कर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई उसके आठ भुजाएं थी और सब में आयुष शोभा पा रहे थे वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी उसका तेज सौ सूर्यों के समान दिखाई देता था उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा श्री योग माया बोली कंस तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए इस दिन देवकी को तो व्यर्थ दुख दे रहा है श्री नारद जी कहते राजन उससे योग कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई वहाँ वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ उसने देव और वजदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया कंस ने कहा बहन और बहनोई बसदेव जी मैं पापात्मा हूँ मेरे कर्म पाप में है मैं इस यदुवंश में महान नीच और दुष्ट हूँ मैं इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा करें मेरी बात सुनें मैं समझता हूँ यह सब काल ने किया कराया है जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ली जाती है उसी तरह काल ने मुझे भी अनुसार चलाया है मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले इस योग माया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है किंतु वह कहा उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता श्री नारद जी कहते राजन यो कहकर कंस बहन और बहनों के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा उसके मुँह पर अश्रुधारा बह चली उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द अर्थात अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की अहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दयादान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता तदनंतर प्रातःकाल दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया कंस ने कहा मित्रों जैसा कि योग ने बताया है मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है अतः तुम लोग जो दस दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लिए दस से अधिक दिन निकल गए हैं उन समस्त बालकों को मार डालो दैत्यों ने कहा महाराज जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व हैं वही भगवान विष्णु के शरीर बने गए हैं इन सबके विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभिमान अभियान चलाया जाए श्री नारद जी कहते राजन कंस ने दैत्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दे दी इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भ दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमार होते हैं उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी एक तो बंदर फिर वह शराब पी ले और उस पर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना यही दशा उन दैत्यों की भी वे भूतग्रस्त से हो गए थे विदय कुलनंदन मैथिल नरेश विष्णु भक्त धर्मात्माओं में मुख्य परम तपस्वी प्रतापी अंगराज जनक भूमंडल पर साधु संतों की यह अवहेलना धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्णतया नाश कर देती है इस प्रकार श्री गर्गसहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण जन्म वृत्तांत का वर्णन नामक ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ